शिवपुराण रुद्र संता कुबेर की जब बात सुनकर देवाधिदेव उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया वह मन ही मन सोचने लगा भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है इसने कौन सा ऐसा तब किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है यह रूप यह प्रेम यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब वामा के अवलोकन से उसकी बाई आंख फूट गई तदनंतर देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा प्रभो यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देख कर क्या बक रहा है आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा उमे यह तुम्हारा पुत्र है यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता अपितु तो तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले वस्त्र मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ सुब्रत यक्षों किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन की दाता बनो मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा मित्र तुम्हारी प्रीत बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो क्योंकि ये तुम्हारी माता है महाभक्त यज्ञदत्त कुमार तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा देवेश्वरी इस पर कृपा करो तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञ दत्त कुमार से कहा वस्य भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो महादेव जी जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो बेटा मेरे रूप के प्रति ईर्षा करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और वह अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया